ज्ञाना भुवनेश्वर से पूछती हैं माई एज इज 24। इस स्टेज में हमको अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है या चेतना विकास पे ध्यान दें और सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन इन्होंने भी पूछा था नाम ले लेते हैं इनका क्योंकि उनका भी साथ में कवर हो जाएगा मेरा मैं अठारह वर्ष का हूँ अभी मेरा प्रश्न है कि अभी मुझे अपने शरीर के लिए काम करना चाहिए अभी से मानव को समझने के कार्यक्रम में जुड़ जाना चाहिए क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो शरीर के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और ब्रैकेट में लिखा है जैसे इंजीनियर बनना उत्तर तो का इंतजार रहेगा ठीक बात है इंजीनियर बनना कोई शरीर के लिए कार्यक्रम नहीं है इंजीनियर एक प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन हो है समाज में तो ये अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है इसको साथ में मिलकर सोचना चाहिए दूसरी बात ये भी समझ में आ जाए कि एक सामान्य बालक जो है बारह से पंद्रह साल में मानव के बारे में बहुत सारे निर्णय कर लेता है और आपने भी कर लिए होंगे कि मानव क्या चीज़ है तो हम सबका मानव होने का प्राकृतिक स्वरूप तो पैदा होने से ही है लेकिन जो समझदारी का स्वरूप वो जीने से समझने से है और उसकी आयु पंद्रह से अठारह साल ही है तो आपकी इस उम्र में तो आपको बहुत ठीक से ये समझ ही जाना चाहिए कि आदमी होने का मतलब क्या है क्योंकि आदमी होने के साथ ही फिर इंजीनियर होने का मतलब क्या डॉक्टर होने का मतलब क्या है समझ में आता है तो अगर इसी को वो पहले वाले प्रश्न के भाषा के साथ जोड़ा जाए तो विकास का मतलब ही है चेतना का विकास होना है शरीर का विकास आपके प्रयास से नहीं हो रहा है शरीर के विकास में आप कोई प्रयास मत करिए तब भी वो हो जाएगा तो शरीर का विकास प्राकृतिक विधि से इंश्योर्ड है मानव के प्रयास से यदि कोई विकास होना है तो वो चेतना का विकास ही होना है समझदारी का विकास ही होना है तो आप यू रेस्टर यूर सेल्फ क्या चीज को लेकर कि प्रकृति में आपके शरीर के विकास के लिए पूरा प्रबंध रखा हुआ है अब जरूरत आपके मानसिकता में विकास हो चेतना में विकास हो समझदारी में विकास हो कुल मिलाकर वही कार्यक्रम है और इसकी जरूरत पहले दिन से है है ना पहले दिन से चेतना विकास के का कार्यक्रम के आधार पर ही हम लोग यहाँ पर शिक्षा को डिजाइन करते हैं और उसमें उस चेतना विकास को ध्यान में रखकर शरीर विकास को क्या सहयोग कर कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हैं वो नहीं भी करेंगे तो भी वो प्राकृतिक विधि से शरीर तो जैसा आपके माता पिता का वैसा बनी जाने वाला है है ना अगर चेतना विकास हो जाएगी तब इसके साथ न्यायपूर्वक जीने के लिए हम क्या करेंगे उसको सोचा जा सकता है वो आगे की बात ठीक नेक्स्ट